श्री श्रीरामकृष्णकथामृत श्री श्रीरामकृष्णकथा उल्लिखिता जान पिचय रामचट्टोपाध्याय कथाम स क्वचिरामचक्रवर्ती उल्लिखि अस्त दक्षिणेशरे एव ठतिम प्रभो भक्त श्री राम नाम नाम राम राम प्रभु तस् तत्वधा कौती स्म यभो भक्ता आहारादी विषय सर्वदा यत्न आसत स राधा गोविंद मंदिरस्य पूजक आसी दक्षिणेवर परतज अवस्था अस्वस्थवस्था श्री प्रभु काशीपुर यदाषति स्म राोपाध्यामेन तस् कुलवा सदृती स्म रामता गिरेश चंद्र गिरीश्चंद्रघोष रंग से रंगमचस्ता सुगाक श्यापुक अवस्थन काले अस्वस्थ प्रभु श्रीरामकृष्ण ग्रावित गिरीशमहोदय रामता आनयत तस् भक्तिमूल गानम शुवा श्री प्रभु भावावीष्ट अभूत रामदयाल चक्रवर्ती श्रीरामकृष्ण निवास आटपुर बलराम वा वा पुरोहित पुरोतवंश सेन होर मिलार मिलाइ इिमार वाणिज्य संस्था समयानुसारी कार्यसंपक ठिकादार्ती आसीत केशवसमजे श्री प्रभो वार्ता शुवा दक्षिणेशर गात करवृत्त बाबूराम महाराज स्वामी प्रेम मटर महाशयो गुप्त इत्यादि श्री प्रभो अतरंगमदयालो बहु दिना दक्षिण रात्रिवासम अतवा श्री प्रभुस्ने रामदयालायी उपदेशन प्रादा राममयाल आह्वान एव भक्त बलराम वशु कटकत कलिक कलिकाता गमनाद प्रत्या कलिकागमनावरेमदयालो बलरासुम सहुवा दक्षिणेवरे श्री प्रभुसमीपे उपस्थित अभूत रामदयाल आजीवन रमकृष्णस अनुराग आसी स्वामी विवेकनंद से पत्रे तम बहुवार उल्लिखित अस्त रामनारायण वैद्य निष्ठावान्दु श्री श्री प्रभु साक्षात्तवा श्री श्री प्रभु तद्व वैद्य सरकार श्यामुकुवाट्याखवासाचार्य श्रीरामकृष्ण साध्यम सगत राम प्रसन्नो दक्षिणेशर पाशवर्तिन आड़ियादह निवासी भक्वर से कृष्णकिशोरभ्टाचार्य पुत्र श्री प्रभोसाध्यप्राते अन रामस अंतरा, अंतरा अंतरा श्री प्रभु समीपे प्रभुसमीपे उप्वेश प्राण एकदा एकमस तरह वृद्धाया जननिया सेवा हठयोगि साधो सैवांत विरक्तिशम अकोत्मलाल श्री प्रभो मध्यमाग्रजा रट्टोपाध्याय ज्येष पुत्र श्री प्रभु तम स्ने राम ने आहवती स्म किच बेलुड मठस्य से सवेश स सा राम लाल दादा इती, इती परचित आसीत राय देगा अनत स दक्षिणेस्वरे भव्या पूजक पदे पद नि तथा आजीवन तत्म अलयती स्म स सुगायक आसी श्री श्री प्रभव बहुवार गान श्रावस्म श्री प्रभु काशी पुरे कल्पतरु दिवसे काशीपुर कलपतरुदीवसेमलायतवाच्पाध्याय प्रभो श्रीरामकृष्णस मध्यम्रज साषयु स सा चीकाल उदासीन आसी सच्चा वर्षा दक्षिणेशरे माता का कालिकात। यहाँ पूजक पद नि काे स देहत्यागमोत् तोलाल शिवराम तथा कन्या लक्ष्मीमि लक्ष्मी प्रभो कृपाधन महासाधिका लक्ष्मीमणिदेव श्री प्रभो, लक्ष्मी श्री प्रभो ह, प्रथम भ्रा रामलाल शिवराम भगनी श्री प्रभोभक्गण मध्ये ग्रजा नामना लक्ष्मा आसी एकाशव वर्ष विवाहात व्यल विवाहा स्वल दिनेता चिराय निरुदेश अभूत द्वाद वर्षापेक्ष्य स शशुराल भर्द्धाक पितृगृहव आरभे दक्षिणेश्वरे श्रीश्रीमा सहचरीूपेण सा वादालां श्री श्री मात्रा सह सर्वक्षण ठतिति स्मतः श्री प्रभुण ते एव शुकसारी आहूयते स्म यद्य पूर्व उत्तरदेशीयाद्यासिकाशा शक्तिमंत्रेण दीक्षा स्वीकृतवती तथा पी श्री प्रभु तस् जिह्वायाँ राधाकृष्णना तथा बीजें लिखि पुनः तमाम दीक्षिता अकोत् लक्ष्मग्रजा श्री श्री प्रभुगुर इवतार मनते स्म अपरत श्री प्रभुअपी तु शीतला अंश रूप ज्ञाता काशीपुर अवस्थानी शीतलामूपेण पूजयती स्म दैवेवी सं आस्था नर्तन गान चाहा आनंदविधान कर्त अतिशयन पारदर्शिनी आस एवम् एकस्मिन् समाजे भगिनी निवेदिता स्वयं सिंहरूपं परिगृह्यतां जगद्धात्रीरूपेण पृष्ठे दधार लक्ष्म्यग्रजा मन्त्रदीक्षादानेन अनेकान् शिष्यत्वेन स्वीकृतवती भक्तैः एव दक्षिणेश्वरे एकस्मिन् द्वितले गृहे निर्माय प्रदत्ते सति तत्रैव सा दीर्घदशवर्षाणि यापितवती पुरीधां प्रति तस्याः विशेषं आकर्षण संलक्ष्य एकं तदर्थ लक्ष्मीनकम गृह निर्माय दृहे षड विश्तिशतिशतमें ख्रीष्टवर्षे फेब्रुवरी मसल से चुशेहनीभा अभूत लक्ष्मीनायण मर्वाड़ी श्री प्रभो अनुरागीभक्त विशालीजन कालिकातायां ठती स्म अ दक्षिणेशरे श्री प्रभुसमीपम्म आगछति स्म अभु दस सहस्य लिखि यदा दातत तदा श्री प्रभु अत्य विचलता सतम तिस्क स्म लाटु राखा राखतूराम स्वामी अद्भुतानंदापरा मंडल से कस्चि ग्राम कैसे मेसपाल गृह स जन्मजग्राह तमनो वर्ष दिन अथवा तिथि सर्वतिकाजनाथ स कलिकाता आगछत श्रीरामकृष्ण से गृह राम रामचंद्रे गृह स कर्म कौती स्म तमण सन्तुष सन्मचंद्र तस्नेह लालटूट रमचंद्रेण सह आगम्य लाल्टु प्रथम तो दक्षिणेशरे श्रीरामकृष्ण से साक्षात्कार श्री स्पृष से लाल्टो जीवन से गति अं दिशा प्रवहति स्म लाल्टो मन अन विस्मृत श्रीरामकृष्ण प्रति धावते स्म रामचंद्र अल्टूँ प्रायश है दक्षिणेवरे प्रेषयती स्म अततः श्रीरामकृष्ण्र सका तेवकूपेण अयाचत श्रीरामकृष्ण से स्नेहमय मुखेन लाटो लेटो नेटो इति वूतः श्री प्रभो शिक्षया शनैशन लाटो आध्यात्मक जीवन निर्मित होती स्म श्री प्रभो संन शिष्यसु सर्व प्रथमतया श्री प्रभोसमीपम आगछत तत्लतः श्री प्रभो महाप्रयाण दिवस यदी काल प्रभो सेवा संगलाभ सौभाग्य लाटो अभवत श्री श्री शारदादेव कर्मणिहायनावस लाटो जीवने सामगत श्रीरामक देहत्यागान लाटू संगृत स्वामी अद्भुतानंद न स श्रीरामकृष्णस परिचित आत्मा कठोर जप ध्याने जपध्यानेजिता तथा भारतस्य से बहुतीर्था पर्यट्य स अंतिम अतिमजीवन काशी अतिवाहित अकोत् अतः विंशतम ख्रीष्टवर्षा एप्रिलस चत अहनी त्यागम संभू काशियादेहत्यागम शूचरण्लिक श्री प्रभो द्वितयेक्ष सोजक कलिकाता सिंदुरियापाटौ कमलनाथ स्ट्रीट स्थित पैतृकभवने सुवर्ण विकुले जन्म सनातन मल्लिक अद्विपुत्र वाणिज्यकारिक प्रचुर अर्थम उपय दक्षिणेशरकावाट्यादूर तस् उद्यान गता अवस्थन निमित्तीकृतु सह तर पर अघटत श्री प्रभुशंभुमहोदय सकाशा बैबिल श्रवण कर ख्रीष्ट जीवन तथा उपदेश अवगतवा प्रथमतः शंभुचर ब्राह्मेण आकृष्ट अभी श्री प्रभुसाध्य सगमनाल्याध्यात्मक अभवत श्री प्रभु गुरुजी अभिधत्ते स्म संभु चरण तथा तस्य तस् भार् उ श्री मातरम साक्षा दवी धिया पूजयता स्म वाद्यशाला श्रीमाता अवस्थाना सौकर्य संलक्ष्य अस मंदिर समीपे एकटीर निर्मित मथुर्मोदय देव की दिवसान श्री प्रभो आवश्यका द्रव्याण सोजयती स्म च वर्षा एककन निष्ठत सेवा तस् मृत्युश्यां सती प्रभो शंभुचर द्रष्टुँग्रभो जीवती शंभुचर देहवसानम अभवत सप्तसुतराष्टादशतमें ख्रीष्टवर्षे शरच्चंद्र वराहनगर निवासी सदाचारिष्ठ गृहस्थो ब्राह्मणो युवक बराहनगरम प्रायश एव आगछति स्म कियत कालम वैराग्यातीर्थेशु अभ्रमत चक्रवर्ती स्वामी स्वामीसारदाननंद शरच्चंद्र जन्म जन्मकलिक आम हास्ट स्ट्रीट इतने पिता गिरीश्चंद्र तथा मीलमणिदेवी पिता धनीजन आसी शरचंद्रो मेधावी छात्रेण हेयाकूल प्रवेशिपरीक्षा उत्तीर्य सेट जोर्स महाव्याल प्रवेश लब्धवा छात्रजीव केशवचंद्रे प्रभाव ब्राह्म सदस्य अभूत किंतु पितृभ्यपुत्र शशिभूषण परिवर्तनी काले स्वामी स्वामीष्ण्ण्ण्ण्ण्नंद सह श्रीरामकृष्ण साक्षात्कर् दक्षिणेशरम यय श्रीरामकृष्णी तीव्र वैराग्योपदेश जीवन एक अभिनवालोकसम्पात अकोत्मकृष्णस व्यवहारों भूयसा अभी दृढ़तया दक्षिणेश्वर प्रति आकर्षुम आरभत केषुचित् दिवसेषु दक्षिणेश्वरे रात्रिवासम् अपी करोति बहुल निसीथे श्री प्रभुतम उत्थाप्य पंचवट्याम बेल तलायाम अथवा भवताज्ञानाटमन्दिरे ध्यानार्थं ध्यानार्थम प्रेश्यतिस्म। पितोः पित्रोः आशिषं गृहीत्वा एव स गृहत्यागम् अकरोत् बहुदिनानि तीर्थेषु पर्यटनम तथा तप अकोत्वामी पादस्य आह्वन इलंड देश तथा आमेरिका गफा स साफल्य प्रचार कार्य प्रा प्रचल स्म एकदनतंतर कलिकता प्रत्यावृत्य श्रीरामकृष्णमठ से सेधारण संपकुक्त अभूत अवशिष्टजीवनमस्वे अतिष्ठित आसत द्यधकोन विंशतिशतम खिष्टवर्षे स्वामी त्रिगुणातीतान अमेरिकाम गते उद्बोधन उद्बोधनपत्रिका सकल कार्यभारम वहति स्म निता बालिका विद्यालय से था पिचायाँ तरह प्रचेषा स्मरणी बाग्बाजारे उद्बोधन कार्यालय कृह निर्माण तस्कर स्मरणीय कर्म स्वामी योगानंदर स्वामी शनंद्रीमा प्रधान सेवकत पिगण्यते स्म श्री श्रीमाता वजती स्म शरत मम भारी श्रीरामकृष्णलीला प्रसंग महाग्रंथरचना जयराम वाट्या मतु जन्मस्थने मतृम प्रतिष्ठा यादतिशत ख्रीष्टवर्षे ष्वशन विंशतिशतम ख्रीटवर्षे रामकृष्ण मठ से तथा सघस महासम्मन व्यवस्था इत्या तरह स्मरणी कीर्ति सप्तोन विंशतिशतम ख्रिस्टवर्ष से अगस्तमासिंशे अहने स देहत्यागमोत्